कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ गार्सिया मार्केज की कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है अनुवाद श्रीकांत एक बहुत छोटे से गांव की सोचिए जहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके दो बच्चे हैं पहला सत्रह साल का और दूसरा चौदह साल का वो उन्हें नाश्ता करा रही है और उसके चेहरे पर किसी चिंता की लकीरें स्पष्ट है बच्चे उससे पूछते हैं उसे क्या हुआ तो वो बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस पूर्वाभास के साथ जागी हूं कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है दोनों अपनी मां पर हंस देते हैं कहावत है कि जो कुछ भी होता है बुजुर्गों को उनका पूर्वाभास हो जाता है लड़का पुल खेलने चला जाता है और अभी वो एक बेहद आसान गोले को जीतने ही वाला होता है कि दूसरा खिलाड़ी बोल पड़ता है मैं एक पेसो की शर्त लगाता हूं तुम इसे जीत नहीं पाओगे आसपास का हर कोई हंस देता है लड़का भी हंसता है वो गोला खेलता है और जीत नहीं पाता शर्त का एक पेसो चुकाता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ कितना तो आसान था उसे जीतना वो बोलता है बेशक पर मुझे एक बात की फिक्र थी जो आज सुबह मेरी मां ने ये कहते हुए बताया कि इस गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है सब लोग उस रिश्तेदार पर हंस देते हैं और उसका पेसो जीतने वाला शख्स अपने घर लौटाता है जहां वो अपनी मां पोती या फिर किसी रिश्तेदार के साथ होता है अपने पैसों के साथ खुशी खुशी कहता है मैंने ये पैसों दामासो से बेहद आसानी से जीत लिया क्योंकि वो मूर्ख है और वो मूर्ख क्यों है भाई क्योंकि वो एक सबसे आसान सा गोला अपनी मां के एक पूर्वाभास की फिक्र में नहीं जीत पाया जिसके मुताबिक इस गांव में कुछ बुरा होने वाला है आगे उसकी मां बोलती है तुम बुजुर्गों के पूर्वाभास की खिल्ली मत उड़ाओ क्योंकि कभी कभार वो सच भी हो जाते हैं रिश्तेदार इसे सुनती है और गोश्त खरीदने चली जाती है वो कसाई से बोलती है एक पाउंड गोश्त दे दो या ऐसा करो कि जब गोश्त काटा ही जा रहा है तब बेहतर है कि दो पाउंड दे दो मुझे कुछ ज्यादा दे दो क्योंकि लोग ये कहते फिर रहे हैं कि गांव के साथ कुछ बुरा होने वाला है कसाई उसे गोष्त थमाता है और जब एक दूसरी महिला एक पाउंड गोष्ठ खरीदने पहुंचती है तो उससे बोलता है आप दो ले जाइए क्योंकि लोग यहां ये कहते फिर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और उसके लिए तैयार हो रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं वो बूढ़ी महिला जवाब देती है मेरे कई सारे बच्चे हैं सुनो बेहतर है तुम मुझे चार पाउंड दे दो वो चार पाउंड गोष्ठ लेकर चली जाती है और कहानी को लंबा ना खींचने के लिहाज से बता देना चाहूँगा कि कसाई का सारा गोश्त अगले आधे घंटे में खत्म हो जाता है और वो एक दूसरी गाय काटता है उसे भी पूरा का पूरा बेच देता है और अफवाह फैलती चली जाती है एक वक्त ऐसा आता है जब उस गांव की समूची दुनिया कुछ होने का इंतजार करने लगती है लोगों की हरकतों को जैसे लकवा मार गया होता है कि अकस्मात दोपहर बाद दो बजे हमेशा की तरह गर्मी शुरू हो जाती है कोई बोलता है किसी ने गौर किया कि कैसी गर्मी है आज लेकिन इस गांव में तो हमेशा से ही गर्मी पड़ती रही है इतनी गर्मी जिसमें गांव के ढोलकीय बाजों को तार से छाप कर रखते थे और उन्हें छाव में बजाते थे क्योंकि धूप में बजाने पर वो टपक कर बर्बाद हो जाते जो भी हो कोई बोलता है इस घड़ी इतनी गर्मी पहले कभी नहीं हुई थी लेकिन दोपहर बाद के दो बजे ऐसा ही वक्त है जब गर्मी सबसे अधिक हो हां लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं जितनी की अभी है वीरान से गांव पर शांत खुले चौपाल में अचानक एक छोटी सी चिड़िया उतरती है और आवाज उठती है चौपाल में एक चिड़िया है और भय से कांपता समूचा गांव चिड़िया को देखने आ जाता है लेकिन सज्जनों चिड़िया का उतरना तो हमेशा से ही होता रहा है हां लेकिन इस वक्त पर कभी नहीं गांव गाँववासियों के बीच एक ऐसे तनाव का क्षण आता है कि हर कोई वहां से चले जाने को बेसब्र हो उठता है लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता मुझ में है इतनी हिम्मत कोई चिल्लाता है मैं तो निकलता हूं। अपने अस्बाब बच्चों और जानवरों को गाड़ी में समेटता है और उस गली के बीच से गुजरने लगता है जहाँ से लोग ये सब देख रहे होते हैं इस बीच लोग कहने लगते हैं अगर ये इतनी हिम्मत दिखा सकता है तो फिर हम लोग भी चल निकलते हैं और लोग सच में धीरे धीरे गांवों को खाली करने लगते हैं अपने साथ सामान जानवर सब कुछ ले जाते हुए जा रहे आखिरी लोगों में से एक बोलता है ऐसा न हो कि इस अभिशाप का असर हमारे घर में रह सह गई चीजों पर आ पड़े और आग लगा देता है फिर दूसरे भी अपने घरों में आग लगा देते हैं एक भयंकर अफरा तफरी के साथ लोग भागते हैं जैसे कि किसी युद्ध के लिए प्रस्थान हो रहा है उन सबके बीच हॉले से पूर्वाभास कर लेने वाली वो महिला भी गुजरती है मैंने बताया था ना कि कुछ बुरा होने जा रहा है और लोगों ने कहा था कि मैं पागल हूं कैब्रियल गार्सिया मार्केस की कहानी गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है अनुवाद श्रीकांत कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू कथा डैश